कर्मा सू काला भया दी सो दू दाध्या एक सुमरण सामू करो जद पढ़ सी ला धा अलखपुरी अलगी रही ओ घाटी बीच आगे कुकर जाइय पग पग मांगेरी प्रेम कटारी तन बहे ज्ञान सेल का घा सन मुख जूझे सूरवा दरिया ये सूत्र अद्भुत है कर्मा सुध्या देखो तो तुम्हारे कर्म कैसे काले हो गए और काले कर्म तुम्हें काला कर गए दीसों और दावा नल की तरह तुम भीतर जल रहे हो एक सुमरण सामू करो जद पड़सी लाथा लेकिन अगर तुम्हें एक परमात्मा को याद कर लो तो एकदम जल बरसा हो जाए आंख बुझ जाए कालक धुल जाए फिर लाभ ही लाभ है असली लाभ फिर तृप्ति ही तृप्ति है कर्मासु काला भया दीसो दू दाध्या सुमरण सामू करो जद पड़सी लाधा एक स्मरण सिर्फ एक छोटी सी घटना एक छोटी सी चिंगारी और जीवन और का और हो जाता है और चिंगारी का नाम है सुमरन महावीर ने उसे कहा है विवेक बुद्ध ने उसे कहा है सम्मा कबीर और नानक ने उसे कहा सुरति उसी को लाल कह रहे हैं सुमरन एक स्मरण कर लो कि मैं कौन हूं रमन महर्षि के पास जो भी जाता था अनेक अनेक तरह के लोग अनेक अनेक तरह के प्रश्न लेके जाते थे मगर उनका उत्तर सदा एक था वो कहते कि शांत बैठ के एक प्रश्न पूछो अपने से मैं कौन मैं कौन मैं कौन कई बार लोगों ने कहा भी कि अलग अलग हम प्रश्न लाते मगर आप उत्तर एक ही देते सब बीमारों को एक ही दवा तो वो कहती रामबाण दवा है ये सब बीमारियों पर लागू होती है किसी की बीमारी क्रोध है और किसी की बीमारी लोभ है और किसी की बीमारी काम है और किसी की बीमारी कुछ और है बीमारियां तो बहुत हैं बीमारियां तो अनंत हैं लेकिन इलाज एक है उसे ध्यान कहो सुरती कहो स्मरण कहो जो शब्द तुम्हें प्रीति कर लगे मगर अर्थ तो सभी शब्दों का एक है कि किसी तरह शांत बैठकर स्मरण करो कि मैं कौन हूं और ध्यान रखना इस मरण का यह अर्थ नहीं कि तुम भीतर बैठ के यंत्रवत दोहराने लगो मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन उससे कुछ भी ना होगा रमन महर्षि के आश्रम में यही चल रहा लोग यंत्रवत बैठे हुए हैं दोहरा रहे हैं कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन रमन महर्षि ने कहा था यह भाव होना चाहिए कि मैं कौन हूं शब्दों में दोहराने से क्या होगा शब्द तो खोपड़ी में गूंजते रहेंगे शोरगुल मचाते रहेंगे उनसे शांति भी नहीं होगी उनसे अर्चन ही पड़ेगी ये तो निश्द भाव होना चाहिए कि मैं कौन मुझे तुमसे कहना पड़ रहा है तो शब्दों का उपयोग कर रहा हूं लेकिन तुम जब अपने भीतर बैठो तो तुम्हें शब्दों की कोई उपयोग करने की जरूरत नहीं तुम किसी से कुछ कह थोड़ी रहे हो यह तो भाव की दशा हो सघन भाव कि मैं कौन हूं ये भाव इतना एकाग्र हो जाए कि और सारी चीजें गौण हो जाएं, सारा अस्तित्व खो जाए संसार कहीं दूर छूट जाए पीछे हजारों मील दूर फिर धीरे धीरे मन के विचार भी दूर छूट जाएं, हजारों मील दूर बस ये एक भाव ही रह जाए सूफी फकीर फरीद से एक आदमी ने पूछा है ईश्वर से कैसे मिलू फरीदने का आ मौका लगा तो मिला दू आदमी थोड़ा डरा भी इतनी तैयारी करके आया भी ना था जिज्ञास ही करने आया था दार्शनिक जिज्ञासा थी ये सज्जन मिलाने ही चले मगर अब ना ही भी ना कर सका अभिजित का भी सवाल था थोड़ा झिझक ने भी लगा कहा कि कल आऊंगा फरीद ने कहा कल का क्या भरोसा मैं रहू ना रहूं और कल पे क्यों टालना जब आज सवाल पूछा है तो आज ही उत्तर होगा चल मेरे साथ उस आदमी को कहीं जानी जरूरत क्या यहीं बैठ के इसी झाड़ के नीचे उत्तर दे दे उसने कहा या मैं उत्तर देते ही नहीं मैं तो नदी पे ही उत्तर देता हूं डरते डरते वो आदमी फरीद के साथ नदी पे गया का फरीदने के उतार कपड़े उसने कहा कपड़े पहने उत्तर नहीं देंगे कि नहीं पहले नदी में डुबकी मार स्नान कर पवित्र हो ले बस मौका भर मिल जाए मुझे एक ऐसा उत्तर दूंगा कि सदा के लिए बस फिर कभी नहीं पूछेगा आदमी डरा तो बहुत लेकिन भाग भी नहीं सकता अभी आदमी सामने खड़ा है भागने भी नहीं देगा इतना आसान दिखता भी नहीं और अभी इसी में सार है करने में कोई सार भी नहीं इसी में सार है और ये मस्त तड़ंग फकीर था फरीद कि अगर भागा भूगी तो पकड़ के फेंकेगा पानी में ये और उसमें हाथ पैर टूट जाए चुपचाप कपड़े उतार के उस आदमी ने डुबकी मारी जैसी डुबकी मारी फरीद उसको ऊपर सवार हो गया और उसको पानी में दबा लिया और दबाए जाए और वो तड़फे मछली की तरह और फरी दबाए जाए सोचा होगा उस आदमी ने गए काम से चले थे राम की तलाश में ये अपनी जिंदगी गई किस असमय में इस आदमी से सवाल पूछ लिए ये सब सवाल उठे होंगे एक क्षण में सब दौड़ गई होंगी बात क्या भूल के किसी से ना पूछूंगा सब सोचा होगा मगर अभी तो सवाल ये कि कैसे निकलो बाहर कैसे इसका पिंड छूटे और ये आदमी मजबूत है और दबाया जा रहा है दबाया जा रहा है लेकिन जब मौत की घड़ी आ जाए तो कमजोर आदमी भी बड़ा ताकतवर हो जाता सारी शक्ति उठाती चुनौती उसने भी सारी ताकत लगा दी था तो दुबला पतला जैसा कि दार्शनिक होते हैं आमतौर से था तो दुबला पतला लेकिन उसने भी सारी ताकत लगा दी इतनी ताकत को उसने इस मस्त तड़ंग फकीर को फेंक दिया और निकल आया पानी के बाहर हां अपराध आंखें लाल हो गई थी फरीद ने पूछा कि एक बात पूछूं? उसने कहा कि अब बिल्कुल न बात हमें पूछनी आपसे हमें बात ही नहीं करनी ने उसने कहा कि हम कोई उत्तर देंगे ना ये तो उत्तर था तो एक, एक सिर्फ सवाल पूछना कि जब मैंने तुझे दबा लिया पानी में तो क्या हुआ उसने क्या होना था जान निकलने लगी फिर भी विस्तार से बता फरीद ने कहा विस्तार से उसने कहा क्या बताना पहले यह कि मारे गए बहुत विचार उठे मन में कि कैसे बचूं कैसे निकलूं फिर धीरे धीरे विचार भी खो गए फिर तो एक ही सवाल रहा कि किसी तरह बाहर निकलाऊ फिर वो भी खो गया फिर तो भाव ही रह गया बाहर निकलने का विचार भी नहीं बस फरीदने का तू समझ गए आदमी होशियार तू तो उत्तर पा गया जिस दिन परमात्मा को पाने का भाव ही रह जाएगा शब्द नहीं विचार नहीं उस दिन मिल जाएगा और अगर भूल जाए कभी भी फिर आ जान मगर उत्तर मैं हमेशा नदी में देता हूं ऐसे कमी लोग आते हैं कभी कभी आते हैं जो एक दफा आता दोबारा नहीं आता या तो उत्तर मिल ही जाता है उसको या फिर वो उत्तर की तलाश ही छोड़ देता है तू जब भी चाहे हम हाजिर हैं मैं कौन हूं ये नहीं दोहराना है मैं कौन हूं ये भाव रह जाए बस भाव भाव सघन होता जाए संसार भी छूट जाएगा दूर मन भी छूट जाएगा दूर और तब उसी भाव के मध्य में दिया जलेगा उसी भाव के मध्य में शाश्वत ज्योति चलेगी बिन बाती बिन तेल, उसे सुमरण कहते एक सुमरण सामू करो बस उस दिए के सामने हो जाओ आमने सामने हो जाओ जद पड़ती लाथा फिर लाभ ही लाभ है फिर संपदा ही संपदा है फिर साम्राज्य ही साम्राज्य फिर तुम सम्राट हो अभी तुम भिखारी हो फिर तुम मालिक हो अभी तुम गुलाम हो बोया था आम जो बबूल हो गया सोने सा सपना था धूल हो गया बाग में गुलाब कांपने लगा बेला पर काली छाया पड़ी चंपे की टूट गई टहनिया खड़ी खड़ी सारा मौसम ही प्रतिकूल हो गया दिग्गज आपस में टकरा गए शहर उठा सारा वातावरण असमे ही विग्रह के ज्वार उठे मुश्किल है सागर का संतरण किस्ती से गायब मस्तूल हो गया गाँव गाँव जाकर बांटे गए आखिर उन वादों का क्या हुआ घर आंगन जगमग करने वाले निश्चयी इरादों का क्या हुआ हर कोई खुद में मस्कूल हो गया बस ये खुद ये खुदी खुदा को अटकाए हर कोई खुद में मस्कूल हो गया किश्ती से गायब मस्तूल हो गया सारा मौसम ही प्रतिकूल हो गया बोया था आम बबूल हो गया सोने सा सपना था धूल हो गया यह जिंदगी स्वर्ण की हो सकती है धूल हुई जा रही फूल हो सकती है धूल हुई जा रही आम हो सकती है बबूल हुई जा रही नाव तो डूबेगी क्योंकि मस्तूल खो गया है नाव तो डूबेगी क्योंकि तुम्हारा स्मरण ही आत्मस्मरण ही खो गया है वही मस्तूल है वही पतवार है वही उस पार ले जाने का साधन है अलखपुरी अलगी रही ओखी घाटी बीच वो जो परमात्मा का नगर है दूर का दूर रह गया ओखी घाटी बीच और बीच में भयंकर घाटी बन गई आगे कूकर जाइए पगपग मांगे रीच और आगे कैसे जाएं? एक एक पग पर प्रमाण पत्र मांगा जाता है पात्रता का अलखरी अलगी रही दूर ही रही उस अलग की नगरी उस परमात्मा का देश और बीच में बन गई एक बड़ी घाटी जिसका कोई सेतु नहीं बनता जिसको पार करने जाओ तो पग पग पर पात्रता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है कौन सी पात्रता एक ही पात्रता है परमात्मा के मार्ग पर शून्य की समाधि की ध्यान की स्मरण की प्रेम कटारी तन बह ज्ञान सेल का घाव प्रेम की कटारी को छिद जाने दो प्रार्थना की कटारी को छिद जाने दो बोध का ज्ञान का ध्यान का भाला प्राणों में उतर जाने दो सन्मुख जूझे सूरमा से लोपे दरियाओ अगर हो हिम्मतवर अगर सूरवीर हो अगर सूरमा हो तो जूझो भागो मत भगोड़े मत बनो जीवन की समस्याओं से जूझो तो ये संसार सागर को पार करना कठिन नहीं ये संसार सागर पार हुआ जा सकता है और जूझना है तो स्मरण को जगाना होगा जूझना है तो साहस जोखम जीवन को दांव पर लगाना होगा मत दुखी हो मुक्ति की आकांक्षाओ क्योंकि मेरा धैर्य तो हारा नहीं है जी रहे हैं और हम जीना सिखाते दर्द पीकर दर्द को पीना सिखाते क्या हमारी राह में रोड़े अड़ेंगे जो स्वयं के ताप से ऊपर चढ़ेगा वह अडिक संकल्प है पारा नहीं है आज तक हमने उठाया है गिरों को और अपना कर चले हैं सहचरों को सामने जब पर्वतों ने राह रोकी कर दिया तब चूर ऐसे पत्थरों को सॉरी की उत्तालता क्यों देखते हो सिंधु है यह सुखती धारा नहीं गीत में जो लय ना बांधे छंद कैसा एकता लाए ना वह संबंध कैसा जन्म से स्वाधीनता पर स्वत सबका व्यक्ति पर संगीन का प्रतिबंध कैसा कोकिला उन्मुक्त गाती है विपिन में स्वर लहरियों को कहीं कारा नहीं लोक में आलोक ही करता रहेगा युद्ध के तमतोम को हरता रहेगा है मनुष्यता की जहां भी मांग सुनी उस जगह आदर्श को भरता रहेगा सूर्य तो सम्मुख उदय लेकर चला है यह अमावस से घेरा तारा नहीं सूर्य बनो इस मरण के सूरी, सुरति के सूरी जागरण के दिए बनो सूर्य तो सन्मुख उदय लेकर चला है यह अमावस से घिरा तारा नहीं है कोकिला उन्मुक्त गाती है विपिन में स्वर लहरियों को कहीं कारा नहीं है सौरी की उत्तालता क्यों देखते हो सिंधु है यह सूक्ति धारा नहीं है जो स्वयं के ताप से ऊपर चढ़ेगा वह अधिक संकल्प है पारा नहीं मत दुखी हो मुक्ति की आकांक्षाओ क्योंकि मेरा धैर्य तो हारा नहीं हारो मत धीरज को छोड़ो मत अडिक अनंत धैर्य चाहिए तो ही परमात्मा की परम संपदा उपलब्ध होती लाल के इन वचनों पर खूब ध्यान देना खूब मनन करना पर मनन पर ही रुकना जाना ये वचन साधन बनने चाहिए ये वचन निधिध्यासन बनने चाहिए ये वचन जैसा उन्होंने कहा प्रेम कटारी तन बहे छिद जाए प्रेम की कटारी की तरह ज्ञान सेल का घाव ये वचन भाले की तरह प्राणों में उतर जाए सन्मुख जूझे सूरमा से लोपे दरियाओ जूझो ये संसार सागर विलीन हो जाता है विलीन हुआ है अगर बुद्ध का हुआ महावीर का कृष्ण का मोहम्मद का कबीर का लाल का तो तुम्हारा भी होगा तुम्हारी भी उतनी ही क्षमता है जितनी किसी और बुद्ध की भेद है तो इतना कि तुमने अपनी क्षमता को पुकारा नहीं भेद है तो इतना कि तुम सोए पड़े हो और वे जाग गए बस इससे ज्यादा भेद नहीं है जगाओ अपने को बहुत हो चुके ये सपने धन के दौलत के व्यर्थ की आपाधापी के अब छोड़ो इन सपनों को यह महलों यह तख्तों यह ताजों की दुनिया यह इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया यह दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है अष्टावक्र की पूरी देशना यही है कि न शास्त्र से मिलता न साधना से मिलता इसलिए तो मैंने बार बार तुम्हें याद दिलाया कि कृष्णमूर्ति की जो देशना है वही अष्टावक्र की है कृष्णमूर्ति की भी देशना यही है कि न शास्त्र से मिलता ना साधना से मिलता तुम घबरा के पूछते हो तो फिर कैसे मिलेगा देशना यही है कि कैसे की बात ही पूछना गलत है मिला ही हुआ है जो मिला ही हुआ है पूछना कैसे मिलेगा असंगत प्रश्न पूछना है सत्य के लिए कोई शर्त नहीं है सत्य बेसर्त मिला है पापी को मिला है पुण्यात्मा को मिला है काले को मिला है गोरे को मिला है सुंदर को असुंदर को पुरुष को स्त्री को जिन्होंने चेष्टा की उन्हें मिला है जिन्होंने चेष्टा नहीं की उन्हें भी मिला है किन्ही को प्रयास से मिल गया है किन्हीं को प्रसाद से मिल गया है न तो प्रयास जरूरी है न प्रसाद की मांग जरूरी है क्योंकि सत्य मिला ही हुआ है खिलता है रात में बेला प्रभात में सतदल नहीं है अपेक्षित इस फुटन के लिए उजाला अंधेरा जागे जिस क्षण चेतना वही सबेरा बेला खिल जाता रात में सतदल खिलता है सुबह प्रभात में खिलने के लिए ना तो रात है न दिन है जाग जाता आदमी हर स्थिति में सवेरा ही जागने के लिए जरूरी नहीं है आधी रात में भी आदमी जाग जाता है खिलता है रात में बेला प्रभात में सतदल नहीं है अपेक्षित इस फुटन के लिए उजाला अंधेरा जागे जिस क्षण चेतना वही सपेरा और जागना है तो जागने के लिए कुछ भी और करना जरूरी नहीं है सिर्फ जागना ही जरूरी है आंख खोलना जरूरी है आंख की पलक में ही सब छिपा है आंख की ओट में ही सब छिपा है कभी तुमने देखा आंख में छोटी सी किरकिरी चली जाती रेत का एक टुकड़ा चला जाता कचरा चला जाता और आंख की देखने की क्षमता समाप्त हो जाती ऐसे आंख हिमालय को भी समा लेती देखो जाके हिमालय को सैकड़ों मील तक फैले हुए हिमशिखर सब आंख में दिखाई पड़ते छोटी सी आंख ऐसे हिमालय को समा लेती लेकिन छोटी सी ककरी से हार जाती और ककरी आंख में पड़ जाए तो हिमालय दिखाई नहीं पड़ता ककरी की ओट में हिमालय हो जाता जरा ककड़ी अलग कर देने की बात है अशवक्र की देशना इतनी ही है कि जरा सी समझ जरा सी पलक का खुलना और सब जैसा होना चाहिए वैसा है ही कुछ करने को नहीं है कहीं जाने को नहीं है कुछ पाने को नहीं है खुले नैन से सपने देखो बंद नैन से अपने अपने तो रहते हैं भीतर बाहर रहते सपने नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन सुरती चाहिए अंतर द्रक को बाहर द्रक को अंजन देखे को अनदेखा कर रहे अनदेखे को देखा क्षर लिख लिख रहा निरक्षर अक्षर सदा अलेखा समझो खुले नैन से सपने देखो बंद नैन से अपने अपने तो रहते हैं भीतर बाहर रहते सपने जो भी बाहर देखा है सपना है अपने को देखना है तो भीतर जो भी बाहर देखा उसे अगर पाना चाहा तो बड़ी दौड़ दौड़नी पड़ेगी फिर भी मिलता कहा दौड़ पूरी हो जाती हाथ कुछ भी नहीं आता संसार का स्वभाव समझो दिखता है सब मिलता कुछ भी नहीं लगता है ये रहा जरा ही चलने की बात है थोड़ा प्रयास और जैसे छिट छूता है लगता है कुछ मील का फासला है दौड़ जाएंगे पहुंच जाएंगे आकाश और जमीन जहां मिलती वो जगह खोज लेंगे फिर वहां से आकाश में चल जाएंगे लगा लेंगे सीढ़ी बना लेंगे अपना बेबीलोन स्वर्ग की सीढ़ी लगा लेंगे मगर कभी वो जगह मिलती नहीं जहाँ आकाश पृथ्वी से मिलता है बस दिखता है कि मिलता है आभास जिसको हिंदुओं ने माया कहा है प्रतीत तो बिल्कुल होता है कि ये दिखाई पड़ रहा है आकाश मिलता हुआ होगा दस मील पंद्रह मील बीस मील थोड़ी यात्रा है लेकिन तुम जितने क्षितिस की तरफ जाते हो उतना तो ही क्षितिज तुमसे दूर चलता चला जाता दिखता सदा मिला मिला मिलता कभी भी नहीं खुले नैन से सपने देखो बंद नैन से अपने अपने तो रहते हैं भीतर बाहर रहते सपने बाहर लगता है मिल जाएगा और मिलता कभी नहीं और भीतर लगता है कैसे मिलेगा और मिला ही हुआ है ठीक संसार से विपरीत अवस्था है भीतर की संसार देखनी हो तो आंखें बाहर खोलो सत्य देखना हो तो आंखें भीतर खोलो बाहर से आंख बंद करने का कुल इतना ही अर्थ है कि भीतर देखो नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन सुरत चाहिए अंतर द्रक को बाहर द्रक को अंजन बाहर ठीक ठीक देखना हो तो आंख में हम काजल आंचते अंजन लगाते बुढ़िया का काजल लगा लेते ना बाहर ठीक ठीक देखना हो भीतर देखना हो तो भी बूढ़ों ने एक काजल ईजाद किया है उसको कहते सुरती स्मृति जागृति समाधि नाम की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन सुरती चाहिए अंतर द्रक को बाहर द्रक को अंजन बाहर ठीक देखना हो आंजलो आंख ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा भीतर ठीक ठीक देखना हो तो एक ही अंजन है निरंजन ही अंजन है वहां तो एक ही बात स्मरण करने जैसी है वहां तो एक ही प्रश्न जगाने जैसा है कि मैं कौन हूं वहां तो एक ही बोध उठने लगे सब तरफ से कि मैं कौन हूं एक ही प्रश्न गूंजने लगे प्राणों में कि मैं कौन हूं धीरे धीरे इसी प्रश्न की चोट पढ़ते पढ़ते पढ़ते भीतर के द्वार खुल जाते ये चोट तो ऐसी है जैसे कोई हथोड़ी मारता हो मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ उत्तर मत देना क्योंकि उत्तर बाहर से आएगा तुमने जल्दी से पूछा मैं कौन हूं और कहा अहम ब्रह्मास्मि आ गया उपनिषद बीच में तुम उत्तर मत देना तुम तो सिर्फ पूछते ही चले जाना एक ऐसी घड़ी आएगी प्रश्न भी गिर जाएगा और जहां प्रश्न गिर जाता है जहां प्रश्न गिर जाता है वही उत्तर है फिर तुम ऐसा कहते नहीं कि हम ब्रह्मास्मि, ऐसा तुम जानते हो ऐसा तुम अनुभव करते हो शब्द नहीं बनते निशब्द में प्रतीति होती देखे को अनदेखा कर रहे अनदेखे को देखा अभी तो तुम जिसे देख रहे हो उसी में उलझे हो और जो दिखाई पड़ रहा है वही संसार है दृश्य संसार है और जो देख रहा है जो दृष्टा है वो तो अदृश्य है वो तो बिल्कुल छिपा है देखे को अनदेखा कर रहे अनदेखे को देखा क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर लिखने पढ़ने से कुछ भी ना होगा हम लिखते तो हैं और जो लिखते उसको कहते हैं अक्षर कभी तुमने सोचा अक्षर का मतलब होता है जो मिटाया ना जा सके लिखते तो क्षर हो कहते हो अक्षर कैसा धोखा देते हो किसको धोखा देते हो तुमने जो भी लिखा है सब मिट जाएगा लिखा हुआ सब मिट जाता है शास्त्र लिखो खो जाएंगे पत्थरों पर नाम खोदो रेत हो जाएंगे यहां तुम कुछ भी लिखो नदी के तट पर रेत में लिखे गए हस्ताक्षर जैसा है हवा का झोंका आया और खो जाया शायद इतना भी नहीं है पानी पे लिखे जैसा है तुम लिख भी नहीं पाते और मिटना शुरू हो जाता है क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर अपढ़ अज्ञानी मूढ़ क्षर को लिख रहा है और भरोसा कर रहा है अक्षर का समय में लिख रहा है और शाश्वत की आकांक्षा कर रहा है छुत्र को पकड़ रहा है और विराट की अभिलाषा बांधे छर छर लिख रहा छर छर लिख लिख तू रहा निरक्षर अक्षर सदा अलेखा और तेरी इस लिखावट में ही ये क्षर में उलझे होने में ही अक्षर नहीं दिखाई पड़ता अक्षर तेरे भीतर है थोड़ी देर लिख मत थोड़ी देर पढ़ मत थोड़ी देर कुछ कर मत थोड़ी देर दृश्य को विदा कर थोड़ी देर अपने में भीतर आंख खोल सुरति में सूफियों के पास ठीक शब्द है सुरती के लिए वो कहते जिक्र जिक्र का भी वही अर्थ होता है जो सुरती का जिक्र का अर्थ होता है स्मरण यादास्त चलो बैठे प्रभु का जिक्र करें उसकी याद करें जिसको हिंदू नाम स्मरण कहते नाम मरण का मतलब यह नहीं होता कि बैठ के राम राम राम राम करते रहे अगर राम राम करने से शुरू भी होता है राम का स्मरण तो भी समाप्त नहीं होता सूफियों का जिक्र समझने जैसा है कुछ तुम में से प्रयोग करना चाहें तो करें सूफियों के जिक्र का आधार है अल्लाह है सब बड़ा प्यारा है शब्द में बड़ा रस है वो तो हम हिंदू मुसलमान जैन ईसाई में बांट के दुनिया को देखते इसलिए बड़ी रसीली बातों से वंचित रह जाते मैंने बहुत से शब्दों पर प्रयोग किया अल्लाह जैसा प्यारा शब्द नहीं राम में वो मजा नहीं तुम जब गुनगुनाओगे तब पता चलेगा जो गुनगुनाहट अल्लाह में पैदा होती और जो मस्ति अल्लाह में पैदा होती है वो शब्द में नहीं होती किसी और चेष्टा करके देखना कि भी रात के अंधेरे में द्वार दरवाजे बंद करके दिया बुझा के बैठ जाना ताकि बाहर कुछ दिखाई ना पड़े अंधेर कर लेना नहीं तो तुम्हारी आदत तो पुरानी कुछ ना कुछ देखते रहोगे फिर भीतर बैठ के पहला कदम है जिक्र का अल्लाह अल्लाह कहना शुरू करना जोर से कहना औट का उपयोग करना एक पांच सात मिनट तक अल्लाह अल्लाह जोर से कहना पांच सात मिनट में तुम्हारे भीतर बहने शुरू होगी तब बंद कर लेना दूसरा कदम अब सिर्फ भीतर से कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह पांच सात मिनट जीप का उपयोग करना तब भीतर ध्वनि होने लगेगी तब तुम जीप को भी छोड़ देना अब बिना जीप के भीतर अल्लाह अल्लाह अल्लाह करना पांच सात मिनट तब तुम्हारे भीतर और भी गहराई में ध्वनि होने लगेगी प्रतिध्वनि होने लगेगी तब भीतर भी बोलना बंद कर देना अल्लाह अल्लाह वहाँ भी छोड़ देना अब तो अल्लाह शब्द नहीं रहेगा लेकिन अल्लाह शब्द की निरंतर इस से जो प्रतिध्वनि गूंज वो गूंज रह जाएगी तरंग रह जाएंगी जैसे वीणा बजते बजते अचानक बंद हो गई तो थोड़ी देर वीणा तो बंद हो जाती लेकिन स्रोता गदगद रहता गूंजती रहती धुनी धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सुनने में खोती तो तुमने अगर पंद्रह बीस मिनट अल्लाह का स्मरण किया पहले ओंठों से फिर जीप से फिर बिना जीव के तो तुम उस जगह आ जाओगे जहां दो चार पांच मिनट के लिए अल्लाह की गूंज गुंच गूंजती रहेगी तुम्हारे भीतर जैसे रोआ रोआ अल्लाह करेगा तुम उसे सुनते रहना धीरे धीरे वह गूंज भी खो जाएगी और तब जो शेष रह जाता है वही अल्लाह है तब जो शेष रह जाता है वही राम शब्द भी नहीं बचता शब्द की अंगूंज भी नहीं बचती एक महाशून्य रह जाता है राम शब्द का उपयोग करो उससे भी हो जाएगा ओम शब्द का उपयोग करो उससे भी हो जाएगा लेकिन अल्लाह निश्चित ही बहुत रसपूर्ण है और तुम सूफियों को जैसी मस्ती में देखोगे इस जमीन पे तुम किसी को वैसी मस्ती में ना देखोगे जैसे सूफियों की आंख में तुम शराब देखोगे वैसे किसी की आंख में ना देखोगे हिंदू संन्यासी ओंकार का पाठ करता रहता है लेकिन उसकी आंख में नशा नहीं होता मस्ती नहीं होती अल्लाह शब्द तो अंगूर जैसा है उसे अगर ठीक से निचोड़ा तो तुम बड़े चकित हो जाओगे तुम चलने लगोगे नाचते हुए तुम्हारे जीवन में एक गुनगुनाहट आ जाएगी सुरती जिक्र नाम स्मरण नाम कुछ भी हो नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन सुरति चाहिए अंतर द्रक को बाहर द्रक को अंजन देखे को अनदेखा कर रहे अनदेखे को देखा क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर अक्षर सदा अलेखा और वो जो भीतर छिपा है वो हम लेकर ही आए हैं उसे कुछ पैदा नहीं करना उड़ना है अविष्कार करना है ज्यादा तो ठीक होगा कहना पुनर अविष्कार करना रीडिस्कवरी भीतर रखे रखे हम भूल ही गए हैं हमारा क्या है अपना क्या है सपने में खो गए हैं अपना भूल गए हैं सपने को थोड़ा विदा करो अपने को थोड़ा देखो अनदेखा दिखेगा अलेखा दिखेगा अक्षर उठेगा